इसवशोप प्रथमंत्रता आद्यमंत्र पूर्वार्धन तत्वपदेश तृतीय पदेन अपरिपक्वान संनसुक्त चतुर्थपेन संयमुक्त प्रतिप्याख्या संक्षिप्यामु संबंधादीक्ष आद्यमंत्र ईशावास्य उपनिषद में प्रथम मंत्र ईशावास्य सर्वं इसमें पूर्वाधीन तत्वोपदेश यंच जगत हम जगत सब ईश्वर से आच्छादन कर देना ईश्वर से अतिरिक्त तो कुछ नहीं है आच्छादन का अर्थ क्या जैसे चंदन अगुरु से औपाधिक दुर्गंध को हटा करके सुगंध ग्रहण करते हैं इसी प्रकार औपाधिक नाम रूप रूप का निष्चित करके सर्वर सर्वण से अहम सर्वर ईश्वरस्मी इस्वरा, त्रह्म यही तत्वपदेश जानना चाहिए ज्ञान तृतीय पदेन मृत तेनाजिता तृतीय पद है त्याग संयासी विधान किया ज्ञानस्य सेन्यास विधि अपरिपक्व ज्ञान से अपरिपक्वम ज्ञानम यश तो परिपक्व ज्ञान होने पर ज्ञान यदि हो गया साक्षात्कार हो गया उसके लिए जो सन्यास है उसको कहते विद्वत्न्यास विध्वत्न्यास के लिए विधि कुछ नहीं है वैध विधि प्रवृत्ता नहीं ज्ञान हो गया तो स्वभाव तो सन्यास हो गया ज्ञान फलरूप है विद्वत सन्यास ज्ञान हो गया तो वास्तव संन्यास वह है ज्ञान हो गया तो का त्याग हो गया उसको कहते विद्व संन्यास जब तो ज्ञान नहीं हुआ परिपक्व नहीं हुआ श्रवण क्या कुछ ज्ञान हुआ किंतु संशय विपर्य रहित तो ज्ञान नहीं हुआ प्रतिबंध कहे संशय और विपर्य प्रतिबंध निवृत्त होने पर ज्ञान दृढ़ होता है अथवा परिपक्व होता है कहीं कहीं इसको अपरोक्ष कहते हैं शब्द प्रयोग में भेद है किंतु संशय विपर्य रही तो ज्ञान ही अज्ञान निवर्त का निवर्तक इसी ज्ञान को परिपक्व करने के लिए विघ्न निवर्तक मनन निधि ध्यास संशय विपर्य निवृत्ति के लिए मनन निधि करना पड़ता है उसके लिए सर्व कर्म संन्यास आवश्यक पूरा सब छोड़ करके मनन करे निधि ध्यासन करे तब तो संशय विपर्य की निवृत्ति होती साक्षात्कार होता है इसके लिए संयास विधान क्या गया विद विविधिशा संन्यास वेदित में इच्छा विविधिशा जानने की इच्छा से साक्षात्कार करने की इच्छा से संन्यास ब्रह्मचारी गृहस्थ आदि धर्म जो उसका आश्रम धर्म अवश्य पालन करना चाहिए कि आश्रम रह करके आश्रम धर्म पालन नहीं कर ले तो प्रत्यवाह होता है और आसने बिना आश्रम के बिना अनाश्रम रहना वो तो इसलिए सन्यास आश्रम में प्रविष्ट होकर के आश्रम धर्म से बंधन से रहित तो हो गया केवल वेदांत श्रवर्ण मनन निधि करना इसके लिए सन्यासी भी विविधिशा संन्यास तो यहाँ अपरिपक्व ज्ञान से संयासी विधि रुक और साक्षात्कार नहीं हुआ साक्षात्कार होने पर उसके लिए कोई विधि निषेध है ही नहीं तेन तक भुंजिता उपदेशक विधि साक्षात्कार होने पर ज्ञानी के लिए कोई विधि नहीं है निषेध भी नहीं है ये तो विधि निषेध सब जब तक ज्ञान नहीं हुआ उसके लिए इसलिए परिपक्व ज्ञान से जिज्ञासु विविधिशा संन्यास उसके लिए कहा गया सन्यास विधि सन्यास का विधान कहा गया तेना त्यकते नुंजी था तेन त्यक्त्य ने कहा था त्यागे यही त्याग है सब कुछ ईश्वर है उससे अतिरिक्त नाम रूप का निषेध कर दिया सबका त्याग करके केवल उसी का ही चिंतन करना आवृति करनी है सन्यास्य श्रवण कुन्यासी के बाद श्रवण मनन निधि यही करना और कुछ नहीं चतुर्थ पाद न माँ गृध कश्यप ये चतुर्थ पाद संन्यासी नियम विधिरुक्त नियम विधान किया किसी का धन कुछ किसी वस्तु की इच्छा नहीं करे सारे इच्छा का त्याग ये विधान किया इच्छा नहीं करना है तो भी कुछ अपने देह धारण के लिए कुछ वस्तु की इच्छा कर सकता है कभी तो इच्छा छोड़ करके रहे सब इच्छा का त्याग करने के लिए नियम विधान किया नियम पाक्ष के सती एक पक्ष में प्राप्त है कभी कभी इच्छा करता है तो नियम कर दिया कि इच्छा त्याग करके ही केवल वेदांत श्रवर्ण मनन निधि धासन करे पूरा मंत्र प्रथम मंत्र का प्रतिपदम व्याख्या पदम पदम प्रति प्रतिपदम प्रति व्याख्यान करके संक्षिपार्थम अनुवदति आगे अभी भगवान भाष्यकार संक्षेप करके अर्थ का अनुवाद करते हैं अनुवाद हे है पूर्वोत्तः कथनम अनुपश्चात बदती पूर्व व्याख्यान हो जाने से अर्थ तो कथन हो गया फिर यह संक्षेप से अनुवाद करते भगवान भाष्यकार कि इसलिए उत्तर से संबंध आव्य उत्तर ग्रंथ के संबंध का कथन करने की इच्छा से आगे ग्रंथ के साथ पूर्व का संबंध संबंध से अभिध्य अभिदित अभिदातुम इच्छा कथन करने की इच्छा से आगे के साथ संबंध कुछ कहते समय आगे कुछ कहेंगे तो कुछ संबंध होना चाहिए नहीं तो कोई कुछ कहते ज़्यादा बात करने वाले कुछ बोलते हैं हर्ात तो कुछ और दूसरे कुछ बोलेंगे उसको कहते असंबंध प्रलाप ऐसा नहीं कुछ चल रहा है प्रसंग उसको लेकर कुछ कहना है जो कुछ ना कुछ खाली कुछ याद हो गया कुछ ना कुछ कहे इसके साथ संबंध ऐसा नहीं तो आगे ग्रंथ के साथ संबंध कथन करने के लिए उत्तर का पूर्व के साथ संबंध कथन करने के लिए पूर्व मंत्र के अर्थों को संक्षेप करके अनुवाद करते हैं भगवान भाष्यकार एवं आत्मविद पुत्राद्यषणात्र्यास न आत्मज्ञाननिष्ठतया आत्मा रक्षितव्य इतिश वेदार्थ ये वेद का अर्थ हुआ ज्ञान नहीं अपरिपक्व ज्ञान से टिप्पणी में दिया है क्योंकि अपरिपक्व ज्ञान के लिए जो साक्षात्कार हो जाता है उसके लिए कोई संन्यासदि का विधान नहीं कुछ विधान नहीं है हाँ सामान्य कुछ जान लिया किंतु तो प्रतिबंधक है अशुद्ध अंत, अंतकरण है उसके लिए सन्यास जी जो विविधि सन्यास जिज्ञासु है विवेक वैराग्य हुआ तो उसके लिए संन्यास विधान किया संन्यास अर्थ है पुत्रादिषणात्र्यास पुत्रेशना वित्तेष्णा लोकेषणा ऐसा तय का सन्यासी ही सन्याश। होता है सन्यास का तो त्याग ऐसा तय संन्यास न आत्मज्ञान निष्ठाया आत्मज्ञान निष्ठा आत्मज्ञान निष्ठा से आत्म आत्म में स्थिति वो आत्मा विषयक आत्माकार वृत्ति अहमअस्मी परम ब्रह्म उसी ज्ञान में नितराम स्थिति वही वृत्ति का प्रवाह करते रहे निरंतर अहम अस्मी ब्रह्माकार वृत्ति चले ऐसे होकर के आत्मा रक्षित व्यव आत्मा का आत्मा की रक्षा करनी चाहिए आत्मा का रक्षण ही है उसमें अनात्म बुद्धि करके देहादि धर्म को आरोप करके मैं दुखी जन्म मरण वाला ये है वो धर्म को नहीं लाए उसकी रक्षा करें नहीं तो मिथ्या धर्म उसमें आरोपित तो होकर के दुखी मानता है उसी आत्मा की रक्षा है ब्रह्माकार बुतित्व न अवस्था ही मोक्ष है ऐसे जब तद्रूपण अवस्थान होता है निरंतर तो फिर अज्ञान ग्रंथि नष्ट हो जाने से जीवन जीवनमुक्त हो जाता है ये वेद का अर्थ प्रथम मंत्र का अर्थ हुआ अथ इतर से अनात्मज्ञतया आत्मग्रहणाया अशक्त इदम उपदिशती मंत्र जिससे उससे भिन्न है अनात्मज्ञतया वह आत्मज्ञ नहीं अशुद्धांतकर्ण से टिप्पणी में दिया क्योंकि वो जो ऊपर का आत्मज्ञानी वो कहा अपरिपक्व ज्ञान जिसको श्रवण से थोड़े समय से आ गया कुछ विवेक वैराग्य है किंतु साक्षात्कार तो नहीं हुआ अथवा ज्ञान होने पर भी अपरोक्ष नहीं हुआ अथवा संशय विपर रहित तो ज्ञान नहीं हुआ उसको कहते हैं ज्ञानी शब्द से आत्मविदह कह दिया किंतु जिसको थोड़ा ये भी नहीं हुए शब्द विवेक भैराग्य थोड़े होने पर भी श्रवण के जन्य ज्ञान कुछ नहीं हुआ अशुद्ध अंतकरण शुद्ध होने पर भी जितने शुद्ध अंतकरण पहले कहा उसे भिन्न है अशुद्ध अंतकरण से यह अशुद्ध तो नहीं शुद्ध का अत्यंत शुद्ध हो जाए सबसे उत्तम अधिकारी है और थोड़ा काम है अशुद्धांतकरण पूरा शुद्ध नहीं हुआ अर्थात शुद्धि अशुद्धि का परिचय होता है वासना से अधिक अधिक विषय की इच्छा है तो अंतकरण में अशुद्धि है जब इच्छा कम हो जाए वैराग्य हो तब शुद्ध है जब तक वैराग्य दृढ़ नहीं होता है तब तक सन्यास ऐणात्र संन्यास हो नहीं सकता है अशुद्धि है इसलिए उसके लिए संन्यासी विधान नहीं है वैराग्य हो तो संन्यास है वैराग्य के विना नहीं है जो जावाल उपनिषद माया ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवे गृहभूत वनी भव वनीभूता प्रव्रजे यदि वे इतर था ब्रह्मचरिया प्रव्रजेद गृहा वनाद्वा पच्चीस वर्ष के बाद गृहस्थ आश्रम पचास के बाद वनप्रस्थ और पंचस्तर होने के बाद संन्यास ये क्रम संन्यास का यदि वा इतर यदि वैराग्य हे तो ब्रह्मचर्यादेव ब्रह्मचर्या आश्रम में पूरा समाप्त नहीं करके भी वैराग्य हो तो अथवा गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो गया तो भी वैराग्य हो तो संन्यास ले ले मानव से भी तो वैराग्य पूर्वक संन्यास है जब वैराग्य के बिना से संन्यास लेने के लिए कहा गया उसका निषेध कलयुग में तो संन्यास उसके लिए नहीं है जो वैराग्य जिसको नहीं हुआ तो शुद्धांतकर्ण के लिए वैराग्य होने पर उसके लिए संन्यास कहा गया जिसको आत्मज्ञानी शब्द से भगवान कहते हैं आत्मविद थोड़ा आत्मा को जानता है शुद्ध अंतकर्ण और इतर होता है अनात्मज्ञ आत्मज्ञानी ज्यान, आत्म नहीं अनात्मज्ञतया आत्मा के विषय कुछ विवेक है ही नहीं अशुद्धांतकर्ण से उसके अर्थ किया टिप्पणी में तो जब तक अंतकोण शुद्ध नहीं हुआ उसको वेदांत उपदेश करने पर भी आत्मज्ञान के लिए असमर्थ होता है आत्मग्रहण अशक्तस्य असमर्थ है आत्मा का ज्ञान अत शुद्ध अंतकरण तो नहीं हो वाक्य तो, तो तुमसे आदि वाक्य तो बड़े सर्व साधारण है अतः तो उसका अर्थ है तुम ब्रह्म हो तुम का अर्थ है सब जो उपदेश सुनता है तो मैं ब्रह्म हूँ ए गुरु का उपदेश इतने तो समझ लिया किंतु ये ज्ञान नहीं वाक्यार्थ ज्ञान जो ज्ञान का निवर्तक तो केवल एक एक पद का अर्थ पदार्थ बोध हुआ पदार्थ बोध होने पर भी दो प्रत्येक पदार्थ में परस्पर संबंध होने की योग्यता होनी चाहिए मैं और ब्रह्म ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जगत कारण अरे में परिच्न सहंकार जन्म वर्ण सुखी दुखी ये दोनों कैसे एक होगा ये बिल्कुल हो नहीं सकता है बिल्कुल को कोई लोग सुनकर के नाराज़ होते हैं कहते ये लोग महापापी है कहते मैं ब्रह्म कितने पापी अपने को ईश्वर हम आढ़्य ईश्वर बलवान जैसे आश्रयोग में तो उसके लिए असंभावना है और जब योग्यता नहीं तो ज्ञान नहीं होता है शब्दार्थ बुद्ध होने पर भी और मैं शब्द का ब्रह्म शब्द का जो वाच्यार्थ को लेकर के जितने भी प्रयास प्रयास करे ज्ञान नहीं होगा वाच्यार्थ में अवेद नहीं होता है लक्ष्यार्थ लक्ष्यार्थ को नहीं समझा अहम ब्रह्म जितने रटे ज्ञान हो ही नहीं सकता है इसलिए आत्मग्रहण अशक्त लक्ष्यार्थ बोध होने के लिए भी लक्ष्यार्थ समझ लिया बार बार अभ्यास करके संशय विपर रही तो ज्ञान होना चाहिए और तुम शब्द कहा तो, तो कुटस्थ है निर्विशेष है कल रट लिया मैं कुटस्थ निर्विशेष हूँ मैं ब्रह्म हूँ शब्द रटेगा किन्द मैं शब्द कहने पर देहादि जैसे देह में अहम बुद्धि हो जाती है इस प्रकार अहम मैं कहते समझ देहादि में नहीं हूँ जागृत सपन सुस्वती का जो दृष्टा दृघ रूप चेतन असंग ये मैं हूँ असंग कुटस्थ में अहम बुद्धि हो संशय विपरीत तो ज्ञान हो तभी वाक्यार्थ बोध होगा नहीं तो त्वम पदार्थ का भी संशय विपरीत तो ज्ञान नहीं होता है अशुद्ध अंत हो अशुद्ध है तो विभिन्न विषय की इच्छा करेगा विभिन्न विषय की इच्छा होने पर मन एकाग्र नहीं होगा तो लक्ष्यार्थ विषय का ज्ञान संशय विपरी तो ज्ञान नहीं होता है तो अहमअ्रह्म इस प्रकार ज्ञान नहीं होगा असमर्थ है शुद्ध अंतकरण आत्मग्रहण आय असत जब अंतकरण शुद्ध नहीं हुआ आत्मज्ञान के लिए असमर्थ उसके लिए क्या करना है इदम उपदिश्य मंत्र वेद मंत्र उसको उपदेश करते हैं यह जैसे गीता में कहा गया आरुक्षर मुनिर्योगम कर्म कारण्यति योग्र से तस्व सम कारण तब योग में आरूग्रह होना चाहता तो उसके लिए कर्म कारण कर्म उपदेश करते कुरने वह कर्मा जीजी सतम विशेष सत सन््योस्थ न कर्म लिप्यते नरे एव कुर यर्मा जीजी विशेष सतम साम जीजी विशेष का तैनने की इच्छा करे जैने की इच्छा करे विधि विधिलिंग इच्छा करे इच्छा में भी विधि नहीं होती है इच्छा भी कृर्ति साध्य नहीं है विषय सौंदर्य विषय यदि इष्ट है तो इच्छा होती है निषेध करने पर भी अरे विषय यदि इष्ट नहीं है तो इच्छा नहीं होती जितने कहे कोई इच्छा करो इच्छा कैसे करेगा इच्छा तो होती नहीं पानी जिसकी पीने की इच्छा नहीं कहे पानी पीने की इच्छा करो वह तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं पानी पीने के लिए तो इच्छा करो कहने पर भी इच्छा नहीं होती जीने की इच्छा करे विधा विधि नहीं करेंगे तो जीने की इच्छा नहीं करेंगे इसलिए यहाँ जीजी जी, जी करके जो जीने की इच्छा करते हैं कुरबन एवह कर्माणी कर्म करते हुए भी जीने की इच्छा करें जिन्हे की इच्छा करते हैं उसी में ये, ये अनुवाद है विधान केवल कुरबन एवह कर्माणी कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करें एक कुरन एवह कर्माणी कर्म करते हुए ही यही अप्राप्त का विधान जो विहित कर्म कर्म करते कहते जो शास्त्र भी कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करे सतम समा सौ वर्ष सत वर्ष पुरुष के आयु है शास्त्र में आया सब चाहते दीर्घ जीवनम सौ वर्ष तक ये जीने की इच्छा करते तो कर्म करते हुए ही अर्थात जब तक जीवित रहे तब तक कर्म करते हुए, तो तो कर्म करते हुए भी तो कर्म अवश्य करें ऐसा करने से ही पाप लेप नहीं होगा एवं तो न अन्यथा इ इत अन्य इसी प्रकार से अन्यथा अन्य प्रकार तुम्हारे में है ही नहीं इसी प्रकार ही रहो कर्म करते हुए रहो यदि कर्म अनुषान करो तो ठीक है उसी के बिना अन्य कोई प्रकार नहीं किस प्रकार रहने से कर्म न लिप्यते नरे कर्म का लेपन नहीं होगा और कोई दूसरे प्रकार है ही, ही नहीं इसी प्रकार ही रहो कर्म करते हुए ही कर्म अनुसार करके ही रहना है उससे अन्य कोई प्रकार नहीं जिसे कर्म का लेप नहीं होगा अर्थात अपने विहित कर्म नहीं करो तो कर्म का लेप होगा संबंध होगा पाप हो जाएगा पाप कर्म तो बहुत होते हैं कर्म का लेप होगा तो कर्म कर्मजन्य फल भोग के लिए जन्म होगा ऐसा न रहे का अर्थ देह अभिमान जब तक है तब तक कर्म का लेप होगा कर्म करते हुए ही रहे अर्थात शास्त्र भी कर्म करना ही चाहिए जो आत्मज्ञान के लिए भाष्य में कुरने वह कुर निर्वर्तयन संपादन करते हुए अनुष्ट करते हुए कर्मा अग्निहोत्रादी कर्म जो नित्य निकर्म हि आवश्यक जी जीव से जीवित तो शत स शतस्यक साम संवत्सरा सौ वर्ष ही शत का शतसख्यक साम सका वर्ष तावद्धि पुष्स परमा पुरुष के ये परमाय इतने सौ वर्ष ऐसा निरूपण किया शास्त्र में कहा गया शतायुर्भ पुष्ए तो ये वाक्य शत आयुर्शन सौ वर्षाव तो यह स जो शतायु जीव की इच्छा करे कहा गया सौ वर्ष तथा जो प्राप्तुवादेन यीजीव शर्षा तत्कुन कर्माणी विधीये तत ये प्राप्त से अवादन सौ वर्ष जीने की सब इच्छा करते हैं जितने ही आय। आयु है सब जीना चाहते हैं उससे अधिक सौ वर्ष से अधिक जीने की इच्छा भी है तो भी चाहते हैं कौन मरना चाहे सौ वर्ष के बाद मर जाए क्यों और भी जीने की इच्छा करें तो जितने आगे इच्छा करने से तो प्रश्न नहीं सौ वर्ष तो है तो ये प्राप्त है जीने की इच्छा उसका अनुवाद करके यह जीवी से सप्तम वर्ष आनी तत्कुर्वन एव विधान क्या कर्म करते हुए ही जो जीने की इच्छा करते हैं वाक्या यु सत या इच्छा परमायु तो वाक्य से प्राप्तो इच्छा सत प्राप्त इच्छा कोई वाक्य से प्राप्त नहीं उसका अनुवाद करके जो जीने की इच्छा कर्मा करते सौ वर्ष तो तत्कुन कर्मा कर्म करते हुए जी जीवी सती नरे नरमा इत एक तस्होत्रादीन कर्मा कुरत वर्तमान प्रकार अनता प्रकारातर नकार अशुभ कर्म न लिप्यते कर्मण न लिप्यतेय न एवं तयि एवं प्रकारे तयि ये प्रकार जम कर्तरनायि जिजिबिषति जीचा कर्तवीबिष तय जिजिबति नरे नरकथ नरमात्र दे देहाभिम अकर्तर ब्रह्म अभिमान नर मात्र में अकर्ता ब्रह्म ऐसा नहीं नरदेह अभिमान करने वाले अज्ञानी में इतः काथ ए तस्मात् प्रकाराध एक तस्मात् प्रकार ये प्रकार कौन से प्रकार है अग्निहोत्रादि कर्मा कुर वर्तमान प्रकारात् अग्निहोत्रादि कर्म करतव तो है जो रहना तुम्हारे में जो अग्निहोत्रादि कर्म करत्व है जो प्रकार है इस प्रकार हो वर्तमान प्रकारात अन्यथा नास्ति प्रकारांतर अन्य कोई प्रकार है नहीं अन्य किस प्रकार रहने से कर्म लेप नहीं होगा दूसरे कोई प्रकार दूसरे कोई है ही नहीं इसी प्रकार ही रहना अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए रहना ये प्रकार से अन्य प्रकार कोई है ही नहीं अन्यथा प्रकारां प्रकारांतर का तो अन्य प्रकार नास्ति अन्य कोई प्रकार नहीं जिस प्रकार से रहने पर अशुभ कर्म का लेप नहीं होगा यह न जिस प्रकार से रहने अशुभ कर्म न लिप्यते अशुभ कर्म, पाप कर्म का लेप नहीं होगा ये नहीं कोई दूसरा उपाय ही नहीं अर्थात जो शास्त्र भीत कर्म उसको करते हुए रहना चाहिए कर्म ना न लिप्य ते अर्थ अतः शास्त्र भीता नि कर्माणी अग्निहोत्रादिनी कुरबन एव जी इसलिए शास्त्र भीत जो कर्म है जैसे विधान किया गया इसी प्रकार अग्निहोत्रादि कर्म कुरबन एव करते हुए ही जीने की इच्छा करे जब तक तो जीवित रहे तब तो तक तो कर्म करते हुए ये जब वैराग्य नहीं तो कर्म करते हुए ही रहे टीका में पूर्वे पूर्व पूर्व मंत्रेण ज्ञान विहित एक वाक्य पद है पूर्व मंत्रेण ज्ञान विहित ये तस्वर मंत्रेण कर्म विहित पूर्व जी कहता है जिसके लिए ईसा मित हम कह करके ज्ञान विधान किया गया, गया। उसके लिए कर्म कुरब ने वो कर्मा उसके लिए कर्म विधान किया पहले ज्ञान विधान करते है, ज्ञान भी हो जाए उसके बाद कर्म भी करते रहे दूसरे मंत्र के द्वारा उसी के लिए जो श्रोता थे कि ये उसके लिए ज्ञान विधान किया उसके लिए कर्म विधान किया गया ततः समुच अनुष्ठाने तात्पर्य मंत्र द्वेष्य इति एक देशी शंका उद्भावती कुछ लोग मानते हैं केवल ज्ञान से ही मुख्य हो जाएगा ये संभव नहीं लोक में दिखा देते कुछ ज्ञान होने के बाद उसके बाद कुछ कर्म करे तो कुछ लाभ होगा नहीं तो वैद्य शास्त्र पढ़ लिया आकर केवल बैठेगा तो क्या होगा चिकित्सा करे ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान हो गया कर्म नहीं करे खाली बैठे तो क्या होगा कुछ कर्म करना पड़ेगा इसलिए ब्रह्म ज्ञान होने के बाद कर्म करना चाहिए पूरा पीछे कहता है तो पहले ज्ञान उपदेश किया जिस अधिकारी उसी को ही कर्म विधान करते हैं श्रुति के द्वारा विधान किया जाता है इसलिए समुच अनुष्ठान तात्पर्यम दोनों मंत्र का तात्पर्य ज्ञान कर्म समुचा अनुष्ठान करने में एक देशी इसी प्रकार एक देशी शास्त्र वेदांत शास्त्र के एक देश को मानने वाला एक अंश को मानने वाला पूरा पूरा वेदांत सिद्धांत को ठीक नहीं मान करके कुछ अंश को ले करके शंका करता है शंका का उद्भावन करते हैं निराकरण करने के लिए समुचयवादी कहते ज्ञान कर्म दोनों करना चाहिए केवल ज्ञान से कुछ नहीं होगा क्योंकि विधान किया गया ज्ञान जिसके लिए उसके लिए कर्म विधान किया सिद्धांत ने कहा प्रथम मंत्र में ज्ञान उपदेश किया सन्यास और जो इसमें समर्थ है उसके लिए कर्म करने के लिए जैसे भगवान गीता में भी कहा जब तक तो अंत शुद्ध नहीं तब तो तक तो कर्म करे योग में आरूढ़ हो गया तो कर्म छोड़ करके वेदांत श्रवण करे ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन करे किंतु किन्विशे कहता है एक ही अधिकारी को पहले एक ज्ञान उसके बाद कर्म यह नहीं कि पहले कर्म कर दे अंत गुण शुद्ध होने पर ज्ञान ऐसा नहीं ज्ञान उपदेश किया फिर कर्म का तो ज्ञान कर्म समूचे अनुष्ठान कर रहे इसमें तात्पर्य है ये क्या कहते भाष्य में कथम पुनर इधम अवगम्य थे पूर्वेण मंत्रेण संन्यासीनो ज्ञान निष्ठो द्वितीय तदश्त कर्मनश्चय उच्य है कैसे निश्चय हुआ इदमगम्य सिद्धांत ने कहा पूरेण मंत्रेण संयासीन ज्ञान निष्ठा पूर्व मंत्र में सन्यास कर्म, कर्म सन्यास करके ऐसे ये निष्ठा ज्ञान निष्ठा ज्ञान में नितरा स्थिति सर्वकर्म संयासपूर्वक ज्ञान की निष्ठा वृत्ति का प्रभाव लगातार करे साम शास्त्र श्रवण से हुआ ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह निरंतर करे वही ज्ञान निष्ठा, निष्ठा शब्द से इसे निष्ठा करे जब तक साक्षात्कार हो जाए संशय विपरी रहित तो ज्ञान हो जाए ये ज्ञान का फल होने तक निष्ठा करते रहने चाहिए ये पूर्व मंत्र में कहा गया द्वितीय नशक्त जो अशुद्धांत कर्ण सामान्य रूप से भी ज्ञान नहीं होगा उसके लिए वेदांत उपदेश होने पर भी ज्ञान नहीं होगा उसके लिए कर्मनिष्ठा कही गई कर्मन ये कैसे निश्चय हुआ टीका में शुद्ध ब्रह्म ज्ञानकर्मी नैकाधिके विरुद्धवादुगमन त्रिदंडवत अस्तवर्तृकमित न सिद्धांति कहता है शुद्ध ब्रह्म ज्ञानकर्मी ब्रह्म ज्ञानकर्मि शुद्ध ब्रह्म ज्ञान ज्ञान चर्म च शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कर्मणी नेकाधिकारे एक अधिकार ययो हो ते एकाधिकारे न एकाधिकारे एक से अधिकार यो हो शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कर्म दोनों में एक पुरुष का अधिकार हो तो दोनों एकाधिकार होंगे सिद्धांतिकता न एकाधिकार निकाधिकार है एक व्यक्ति का अधिकार दोनों के में शुद्ध ब्रह्म ज्ञान हो जाए और कर्म भी करे ये नहीं हो सकता है क्यों नहीं होगा साध्य हो गया न्यायिका अधिकारकत्व विरुद्धत्वात हेतु विरुद्ध है एक अधिकार एक कर सके तो दोनों विरुद्ध है एक समय में ब्रह्म ज्ञान भी हो जाए और कर्म भी करे दोनों नहीं हो सकता है क्यों नहीं होगा विरुद्धत्वात्थ हेतु है जैसे दृष्टांत ऋतुगमन त्रिदंडी धर्मवत ऋतुगमन और त्रिदंडी त्रिदंडस विधान किया गया तीन दंड धारण करने वाले त्रिदंडी सन्यासी और एक दंड धारण करने वाले दंडी सन्यासी होते हैं और ऋतुगमन ऋतु भारियाम उपयात ऋतु काल में भार्य संबंध गृहस्थ के लिए विधान किया गृहस्थ के लिए जो धर्म विधान किया वो धर्म और सब छोड़कर के सन्यास त्रिदंडी धर्म दोनों एक समय नहीं कर सकता है ऋतुगमन तो गृहस्थ के लिए और त्रिदंडी धर्म तो संयास लेने के बाद त्रिदंड तीन त् दंड है सन्यासी के लिए दोनों एक धर्म जिस प्रकार नहीं हो क्योंकि विरुद्ध है पत्नी के साथ रहना ऋतुगमन और उस पत्नी को त्याग करके अरण्य में रहना त्रिदंड त्रिदंडारण करके दोनों विरुद्ध हो उनसे एक का अधिकार नहीं है इसी प्रकार शुद्ध ब्रह्म और कर्म एकाधिकार का कर नहीं त्रिदंड में दंड कहा गया मौना निहा नीलायाम दंडावाग्देह चेतसा नहते य्यंग वेणुभिर्न भवेद्यति मौन अनिया नीलायाम एक मौन है ये मौन है वाग वग्दंडहा इहा यह चेष्टा तो निश्चेष शरीर स्थिति ये देह और अनीलायाम है प्राणायाम चित्त किले दंड मौना निहायाम दंडा वाघ्देह चेत वाघ्देह चेतकिले तीन दंड है नहीं एते ये सन्ंग हे अंग संबोधन। यसे ये न ही न सनति सब वेणु भी न भविद्यति वेणु काली बांस तीन लाठी पकड़ लिया तो यति नहीं होता है दंड संन्यासी दंडी संन्यास जो कहते ज्ञान ज्ञानदंड धर है दंडी ज्ञानदंड नहीं के लिए काष्ठदंड वाँस के दंड धरने से वो दंडी नहीं है ज्ञानदंड धारण करना इसी प्रकार त्रिदंडी जो होते हैं तीन दंड है वाग्दंड देहदंड चित्तदंड वाघ दंड है मौन देह दंड अनिया और चीता के लिए दंडे में प्राणायाम ये तीन दंड जिसके नहीं है केवल वंश धन्य से दि नहीं तो ये त्रिदंड धारण करके सन्यास लेते हैं वैष्णव में कुछ त्रिदंड दंड प्रचलित है तो दंड अर्थात सन्यासी धर्म और ऋतुगमन गिरस्थ धर्म दोनों विरुद्ध होने के कारण एक पुरुष का एक समय अधिकार नहीं इसी प्रकार शुद्ध ब्रह्म ज्ञान और कर्म विरुद्ध होने के कारण एक अधिकार का नहीं है पूर्व से कहता है वहाँ भी अधिकार है अस्तव्य तथा भी क्रमेण एक कर्तकत्मि चेत पहले कोई गृहस्थ था ऋतुगमन गृहस्थ धर्म अनुष्ठान करता था कर्म करता था आगे वैराग्य हो गया संन्यास ले लिया तो आगे त्रिधंड धर्म भी है तो एक पुरुष में तो दोनों का हुआ धन धर्म रहा क्रमेण तथा भी एक कर्तृकत्म एक कर् एक कर्ता एक कर्त के इसी प्रकार शुद्ध ब्रह्म ज्ञान में एक कर्तिकत्व रहेगा एक कर्तः न विशिष्ट रूप रूपभेदात भिन्नाधिकार भिन्नाधिकार विशिष्ट रूप भेद हो गया एक गृहस्थ अवस्था में और एक संन्यास अवस्था में विशेषण भेद से विशिष्ट रूप भेद हो गया विशिष्ट रूपन से व्यक्ति व्यक्तिवन पर भी विशिष्ट में भेद होगा इसलिए जिसके लिए गृहस्थ धर्म उसी के लिए त्रिदंडर्म संन्यास नहीं धर्म भिन्न भिन्न हो गया इसलिए एक कर्तव्य कर नहीं होगा विशिष्ट रूपा भेदात भिन्न अधिकार भिन्न अधिकार गृहस्थ धर्म अलग और संन्यास धर्म अलग है इसको कहते क्रम समुच्चय क्रमश समुचय पहले गृहस्थाश्रमय था आगे सन्यास है में कोई आपत्ति नहीं एक अधिकार का नहीं हुआ अलग अलग हुआ विशेष समय वेद से विशिष्ट हो गया और और समझ समुचे एक समय करे ज्ञान और कर्म शुद्ध ब्रह्म ज्ञान हो गया फिर कर्म करे ऐसा नहीं हो सकता है विशिष्ट है ये भिन्न विरुद्ध है यशुत्तम ज्ञान कर्मण वेद विहित शुद्धि सामिया विरुद्ध असिद्ध तदसर पूर्वी कहीं कहते हैं ज्ञान और कर्म दोनों वेद भीत ब्रह्म ज्ञान भी वेद प्रमाण से होता है कर्म भी वेद भीत तो वेद भीत होने के कारण दोनों तो शुद्ध है ज्ञान भी शुद्ध और कर्म भी है। में शुद्ध है दोनों में शुद्धि समान है क्योंकि वेद भीत है वेद भीत वेद प्रतिपाद्य ब्रह्म का ज्ञान वेद प्रमाण होता है कर्म भी वेद प्रमाण से कर्म का विधान किया गया दोनों में शुद्धि साम्यम समता है होने से विरोध भाषित ज्ञान कर्मणि न विरुद्धे शुद्धि साम्यात तो शुद्ध होने के कारण विरुद्ध नहीं शुद्ध धर्म कोई धर्म हो विरुद्ध नहीं एक है नहीं। एक में रहता है संबंध जैसे विरुद्ध नहीं है एक व्यक्ति करता है इसी प्रकार ज्ञान ज्ञानकर्म शुद्ध होने से विरुद्ध नहीं विरुद्ध शिद इति यदम यश उत्तम पूरा तो ठीक नहीं है क्यों ठीक नहीं है आगे हेतु देते हैं ऋतुगमन त्रिदंडित धर्म अपनी अविरुद्ध प्रसंगात ये भी तो विहित तो है ऋतुगमन भी विहित है गृहस्थ के लिए और त्रिदंडी धर्म संन्यास धर्म विहित शास्त्र के द्वारा दोनों शास्त्र विहित होने के कारण दोनों ही शुद्ध है इसे दोनों एक समय करे ऋतुगमन और त्रिदंड धर्म ये भी अविरुद्ध हो जाए ये अविरुद्ध नहीं होता है भिन्न भिन्न है इसलिए यहाँ भी विरुद्ध है तद उभय नैक से विहित चेत ऋतुगमन और त्रिदंडी धर्म एक के लिए तो नहीं है पूरा कहता है ऋतुकाम तो गृहस्थ के लिए त्रिदर्ण्य धर्म सन्यासी के लिए एक नहीं है ये चे तुल्य में सिद्धांतिकता ये भी बराबर है यहाँ भी ज्ञान विहित है जो अंतक शुद्धांतकण से और कर्म विहित अशुद्धांतकण सन्यास जो नहीं है दोनों का विरुद्ध हो गया प्रतिषेधा तत् न समुचित चेत पूरा कता वहाँ संन्यासी के प्रतिषेधा तत्व तो न समुचे त्रिदंड न मैथुन निषेध किया तो त्रिदंड हो गया संन्यास के बाद मैथुन कर्म का प्रतिषेध किया समुचय नहीं हो सकता है यदि यहाँ भी यहाँ भी प्रतिषेध है ज्ञानी के लिए कर्म न कर्मणा न प्रजया न अनु त्याग ने कमृतत्व कर्म और प्रजा पुत्र आदि कोई जरूरत नहीं मुक्ति के लिए न अनुध्या भूम सवधान वास्व विज्लापन बहु शब्द का अध्ययन नहीं करेगा शब्द जो अनात्म प्रतिपादक शास्त्र बहु बहु शब्द कौन से स्वल्प शब्द आत्म प्रतिपादक शास्त्र तो ध्यान करे और बहुत है बहुत अनात्म प्रतिपादक शास्त्र बहुत नहीं पढ़े निषेध क्या गया कर्म प्रजादि का निषेध क्या गया यदि प्रतिषेध तुल्य प्रतिषेध तुल्य केवल कर्म विषव निषेध है न पूर्व जी कहता है न कर्मणा न प्रजा जो कहा गया केवल कर्म से मोक्षा नहीं मिलेगा केवल पुत्र धन से नहीं मिलेगा ज्ञान कर्म दोनों करे तो तो हो जाएगा केवल कर्म से नहीं मिलेगा जो कर्म का निषेध किया गया केवल कर्म विषय निषेध न कर्मणा कर्म से मोक्षा नहीं होगा तो कारण निषेध जो किया गया कि के? केवल कर्म से मोक्षा नहीं मिलेगा ज्ञान कर्म दोनों से तो हो जाएगा ये पूर्व जी कर्म पर सिद्धांत कहता है न वाच्यम वहाँ कहाँ दे दिया न केवल ने कर्मना केवल पता है ही नहीं केवल कर्म दे तो फिर किसका व्यवस्थित करना केवल कर्म से मोक्ष नहीं मिलेगा अब किससे मिलेगा ज्ञान कर्म समुचय से किन्तु ज्ञान कर्म समुचय होने का अभी सिद्ध हुआ क्या ज्ञान कर्म समुचय विधि पहले हो केवल कर्म से नहीं मिलेगा ज्ञान से मोक्ष कहने से कर्म से नहीं होगा ये निश्चित बनेगा कर्म न करना किन्तु ज्ञान है ना अ कर्म ज्ञान कर्म समुच केवल कर्मणा न तो फिर किसके द्वारा ज्ञान कर्म समुचय से तो समुचय की विधि कहाँ है तत् केवल पद व्यवच्छेद्य अभा केवल पदे न्यवच्छेद्यत तभाव केवल पद से किसकी व्यावृति निषेध करना केवल जहाँ केवल शब्द कहते हैं एवंकार कहते केवल ये लेना है केवल हम भात खाएंगे रोटी नहीं खाएंगे या केवल रोटी खाएंगे भात नहीं खाएंगे केवल सदुप्रयोग करना उसे केवल कहें तो एक चीज़ लेना दो नहीं हम खाली व्याकरण पढ़ते अदन्याय नहीं पढ़ते क्योंकि कम तो खाली न्याय पढ़ते तो वेदांत तो नहीं कहते व्याकरण तो नहीं पढ़ते केवल पदे से अन्य की व्यावृति व्यवच्छेद होता है यहाँ यदि केवल कर्म से मोक्ष नहीं मिलेगा तो फिर किससे मिलेगा उसका व्यवच्छेद क्या ज्ञान कर्म तो दोनों से मिलेगा केवल कर्म से नहीं मिलेगा किंतु तो ज्ञान कर्म समूचे अभी तक सिद्ध नहीं हुआ व्यवस्थित अभी सिद्ध नहीं हुआ व्यवस्थित है ही नहीं व्यवस्थित क्यों नहीं समूचे भी धेर अध्याप अनिश्चित जो तुम कहते हो ज्ञान कर्म समूचे का विधान का भी निश्चित नहीं है दोनों एक व्यक्ति कर सके समूचा क्या विधान सिद्ध हो उसको व्यवच्छेद करने के लिए केवल कर्म से नहीं मिलेगा ज्ञान कर्म समुच्चे से मिल जाएगा ये अर्थ करेंगे केवल कर्ता से अब अवच्छेद हो गया ज्ञान कर्म समुचय केवल कर्म से मोक्षा नहीं मिलेगा ज्ञान कर्म समुचे से मिल जाएगा किंतु ज्ञान कर्म समुचय पहले से निश्चित तो हो दोनों एक साथ कर सके कोई निश्चय नहीं हुआ तस्व न समुच्चय तात्पर्य इसलिए न समुच के न कर मणा न प्रजया ये स्मृति का तात्पर्य अथवा तो बा, ईशाश्यम कहकर कर्वनि वै कर्माण इस मंत्र का तात्पर्य ज्ञान कर्म समुचय में नहीं है मंत्र मंत्रद मंत्र दोन मंत्र का तात्पर्य समुचय में नहीं इत्या, ज्ञान इत्याकर्मारोध पर्वतवदंप्य यथोथ पर न स्मसी कि पूरापीछे शंका की प्रश्न पथं पुनर अवगम्यते प्रथमंत्र ज्ञान निष्ठा कैक अद्वितीय मंत्र में जो असमर्थ उसके लिए कर्मनिष्ठा निष्ठा ये कैसे निश्चय हुआ सिद्धांत कहता है यथोतम न स्मरण सिकिम जो कहा गया अभी दोनों का विरोध है उसको स्मरण नहीं करते हो क्या किसका विरोध है ज्ञान कर्म ज्ञान और कर्म दोनों का विरोध है ज्ञान तो मैं अकर्ता आत्मा अहम अस्मी अकर्मे में कर्म का फल हो करूंगा अकर्तृत्व तो बुद्धिपूर्वक कर्म ज्ञान है कर्ता भूता नहीं हो निर्विशेष असंगमय दोनों का विरोध है विरोध अकम्प्य इसको विरोध को कोई हिला नहीं सकता है कंपन नहीं होगा पर्वत के समान पर्वत को जो कोई हिला नहीं सकता है विरोध इतने दृढ़ है इतने मजबूत है इतने वह है उसको कोई हिला भी नहीं सकता है उठाना क्या निषद्ध क्या करना पर्वत के समान जो कहा गया था अत्यंत विरोध है थोड़ा स्वल्प नहीं हो नहीं सकता है एक साथ टीका मे कर्तृवाद्यास आश्रय कर्म शुद्धत्कर्तृत्वादेन उपमृद्यत संबंध ग्रंथ यथो सहानवस्थान विरद कमरसी यने तय कल कर्तृत्वाद्यास कर्म कर्तृत्वाद्यास कर्तृत्वादीनाध्यास युषे उसी अध्यासे में कर्ने वाले पुरुष में कर्म होगा कर्तृत्व तो आदि अध्यास जो करता है उसमें आश्रित तो होगा कर्म अध्यास है तो कर्म करेगा अशुद्धत्व तो अकृत्व आदि तो ज्ञान उपमृद्य कर्म अहम शुद्ध अकृता इसी ज्ञान से कर्म अध्यास को निमित्त करके अध्यास को आश्रय करके जो कर्म होता है ज्ञान से अध्यास निवृत्त होने से अध्यास को निमित्त मान कर कर्म भी नष्ट हो जाएगा उपमृद्व्यते कर्म नहीं हो यदि शुद्ध, शुद्ध अकर्ता आदि ज्ञान हो गया तो कर्तृत्व तो आदि अध्यास नहीं होगा अध्यास के कारण जो कर्म कर्म भी नहीं हो सकता है थी संबंध ग्रथ यथोत्तम पहले आरंभ में कहा था संबंध अनुबंध दर्शक मंत्रों की व्याख्या करनी चाहिए कर्म में इनका उपयोग नहीं होता है ये सम्बंध मत कहा था सहानवस्थान लक्षण विरुद्धम ये विरुद्ध कैसा है सहानवस्थान लक्षणम एक साथ नहीं रह सकता है दोनों ज्ञान और कर्म केव न स्मसी स्मरण नहीं करतो तो ये न एकाधिकारम तय कल्पेसी ज्ञान कर्म दोनों एक का एक दोनों में एक का अधिकार कल्पना करतो इसलिए ये ठीक नहीं एक अधिकार नहीं होगा मंत्र लिंगाद भी तय तो भिन्ना अधिकारत्व प्रतीतित्य मंत्र दोनों मंत्र के लिंग चिन्ह ज्ञापक दोनों तय तो ज्ञान कर्म भिन्ना भिन्न ज्ञान ज्ञानकर्मणों तयोर तो भिन्नाधिकार्ञान भिन्नाधिकार भिन्नोरअिकार योग ज्ञानकर्मण भिन्ना के ज्ञानकर्मे अधिकार भिन्न भिन्न भिन्नाधिकार्ञान ज्ञानकर्में भी भिन्नाधिकार तो ज्ञानकर्म है भिन्नाधिकार भिन्नोर अधिकार योगानक त्ञानक भिन्नाधिकारी यहाँ पर उक्त यहाँ भी कहा गया यो ही जिजी विशेष सकर्म करबन जीने की इच्छा करता है तो कर्म करते हुए रहे ईसावादम शर्वन तेने तक तेना भुंज था महागृह क एक एक जी जो जीने की इच्छा करे कर्म करते हुए दूसरा ईसावादम सर्व कह करके सब का त्याग करके किसी के धन की इच्छा नहीं करो धन अपने दूसरे का तो सब इच्छा कर हाँ कर्म करने की इच्छा करे जीने की इच्छा करे तो धन की इच्छा करेगा दूसरी त्याग करना दोनों का परस्पर विरुद्ध हो जी जी विशो कर्म विहितम कर्म विधान किया जो जिन्हे की इच्छा करता है जी जी विशो जिन की इच्छा करने वाले राग जीवन में आश्ते जिन की इच्छा करे कर्म विधान किया सर्वम ईश्वर व्य ज्ञान अवतः त्याग भीत हम ब्रह्म सर्व ईश्वर सर। ऐसा जो ज्ञान जिसको हो गया तेन थकते उसके लिए त्याग विधान किया गया एक के लिए कर्म विधान किया कर्म करने के लिए धन चाहिए और दूसरे के लिए त्याग कहा किंच धन संपन्न सेव व कर्म अधिकार धन से युक्त होगा तो कर्म करेगा धन नहीं तो कर्म नहीं कर सकता है और प्रथम मंत्र ने कहा कर्म की इच्छा नहीं करो धर्म धन ईच्छा नहीं करो प्रथम मंत्रार्थ अधिकारी नश्च धन आकांक्षा प्रथम मंत्र के अर्थ में जो अधिकारी है इससे ज्ञान में जो अधिकारी है उसके लिए धन आकांक्षा निषेध महागृद का सृष्ट धन धन इच्छा का निषेध कर दिया धन इच्छा निषेध होने से धन साध्य कर्माधिकार का भी निषेद्ध हो जाता है ये प्रतीत तो हो जाता है कर्म यदि करेगा तो धन नहीं तो कर्म कैसे करेगा और धन इच्छा का निषेध कर देने से कर्म का साधन धन निषेध कर देने से कर्म नहीं करेगा ये प्रतीत होता है जी जी विषा न एव न ज्ञानाधिकार न इत्य प्रमाणम आ जीने की इच्छा कौन करेगा जीने की इच्छा कर्माधिकारी न कर्म करने में जो अधिकारी है अज्ञानी उसको जीने की इच्छा है ज्ञानाधिकारी न न ज्ञान में जो अधिकारी सब त्याग कर देता धन भी छोड़ देता है ना जीवन के लिए भी इच्छा नहीं है जीवन की इच्छा नहीं इसमें प्रमाण देते है यह प्युतम यो ही जिजीवी से सकर्म करबन ईशा वास्तव सर्वम तेन त्यक बुंजिता माँ गृह से कश्यूशित गया न जीवितें मरणे वा गृधिम कुरियात कुरबी तो अरण्य पदम संन्यासी के न जीवित जीने की इच्छा नहीं करे तो फिर मरने की इच्छा करेगा तो वो भी नहीं है ना जीने के लिए ना मरने के लिए जब आप प्रार्थ है तब तो, तो क्या हो इच्छा करने से कोई ना जीवित रहेगा अधिका न तो मर जाएगा जल्दी वो भी नहीं है ना जीवितें मरण वा गृधिम कुर तो इच्छा नहीं करे किसी के लिए अरण्य में इति च पदम यही उपदेश ही अरण्य में याद को जाए जंग अब जाकर के वेदांत श्रवण मनन करे सन्यास उससे फिर वापस नहीं आए ये टीका में दिया उसका अर्थ तत्व तो न पुनर्याद इति संस शासनाथ आगे भाषा में दे दिया तत् तो न पुनर्यात वहाँ गया कुछ दिन रहकर फिर छोड़ करके काश्या वस्त्र फेंक करके सफेद वस्त्र पहन लेते कोई कि ये नहीं न पुनर्यात इसलिए सोच विचार करके कैसे अवस्थ लेना चाहिए न पुनर फिर नहीं वापस आए संन्यासासनाथ ठीक में अरण्यम का अर्थ क्या है घूमने के लिए भी तो जंगल जाते हैं लकड़ी लाने के लिए भेड़ चलाने भी भेड़ चढ़ाने के जंगल में जाते हैं ये अरण्य का अर्थ स्त्री जन असंकीर्णम आश्रमम याद स्त्री जन से असंकीर्ण जो आश्रम सन्यास आश्रम स्त्रीजन जाने ही हो इसे आश्रम सन्यास आश्रम में प्रवेश करे इति पदम वेद शास्त्र स्थिति ये पद वेद शास्त्र की मर्यादा तत्व तो अरण्यवास से उपलक्षित हो गया सन्यास अरण्य में याद है से उपलक्षित हो गया संन्यास संयासा न पुनर्यात संस आश्रम से फिर वापस नहीं आए वापस क्यों आएंगे कौन आता कर्म श्रद्धया न प्रत्यावृतिम कु कर्म में श्रद्धा पहले कर्म जो करते थे आगे संन्यास लेते हैं कर्म में इतने श्रद्धा होती है कर्म के बिना रहना मुश्किल है शास्त्रीय कर्म जो शास्त्रीय कर्म नहीं करते तो सत्य तो, तो अलग बात है कर्म श्रद्धा से अथवा वो कर्म श्रद्धा से वापस आने वाले तो काम है क्योंकि पहले कर्म में कोई शास्त्रीय भी तो कर्म करता था शास्त्र भी तो कर्म करता तो उसके बिना नहीं रह सता है फिर कर्म करने की श्रद्धा से वापस आए अतः कोई राग आसक्ति के कारण वो कर्म श्रद्धा शास्त्र भी तो कर्म श्रद्धा नहीं किंतु तो कुछ कर्म करते थे रुपया बहुत मिलता था छोड़कर चले गए फिर बाद में देखते हैं यहाँ आकर इतने कठिनाएं उसके अभी आ जाएंगे तो कितना हम कमा सकते हैं तो वो छोड़कर कोई कोई जाते हैं यहाँ देखते हैं इतने कुछ नहीं मिलता खर्च करने का अभाव है और वहाँ जाओ तो हम इतने कमा सकते हैं तो, तो कर्म श्रद्धा से तो शास्त्र कर्म श्रद्धा से और धन की इच्छा वासना से राग से प्रत्यावृत्ति न कुर्या तो ये सन्यासी के लिए बिल्कुल फिर अवरोह का निषेध किया नीचे नहीं सन्यासों की जाए तो फिर नीचे नहीं जी जी भीषा आदि रहित से सन्यासी विधान आदित्य अर्थम संन्यास विधान किया इसके लिए जो जीने की इच्छा जी जीविक्सा आदि जीने की भी इच्छा नहीं किसी वस्तु की इच्छा नहीं भोग इच्छा नहीं उसके लिए सन्यासी विधान इत न का फल कामस्य ज्ञान कर्मण अधिकार प्रतिपत्तव्य एक फल कामस्य से मुख्य रूप एक फल चाहता है ऐसे व्यक्ति का ज्ञान कर्म दोनों में अधिकार नहीं है उभयोर उभ फल वक्षति ज्ञान और कर्म दोनों का फल भेद कहेंगे दोनों फल भिन्न भिन्न भिन है टीका में को मोह क शोक एक अनुपश्यत एक अनुपश्यत एक अनुपश्चात शास्त्राचार्य उपदेश के बाद एकत्व का जो साक्षात्कार कर लेता अहम असीम परम ब्रह्म तरह को मोह क शोक कह क किम शब्द है आक्षेप में कोह कह शोक कहाँ अर्थात शोक मोह का अत्यंत अभाव अज्ञान से ही शोकमोह होता है एक तो कर दिया तो शोक मोह तो नहीं है शोकम हो नहीं है यदि सन्निधान प्रण ज्ञान फल मुक्षति ज्ञान का फल अनर्थ प्रहान सन्निधान निधान नई सन्निधान सन्नी सन्निधान से अनर्थ से प्रहान निधान मूल कारण अविद्या है अविद्या के साथ अनर्थ जितने शोक मोहादे अनर्थ शो का त्याग ज्ञान का फल ज्ञान होने से अज्ञान निवृत्त होने से ज्ञा, ज्ञान अज्ञान कार्य शोकम है ही नहीं इस श्रुति कही आगे और कर्म फल जो कहेंगे कर्म फल अलग है यहाँ तो शोकमोह का अभाव अज्ञान की निवृत्ति कर्म फल आगे कहेंगे संसार मंडला अंतर्गत तम में बच देशांतर प्राप्त आयतम पद प्राप्ति आदि लक्षणम कर्म फलम अक्षति कर्म फल कहेंगे संसार मंडल के अंतर्गत संसार के अंतर्गत फल जितनी भी कर्म उपासना करे फल प्राप्त करेगा संसार ब्रह्मांड के अंतर्गत रहेगा अंतर में वो और जो फल प्राप्त करेगा देशांतर प्राप्ति आयतम प्राप्ति करेगा कार्यबाद कार्यम बहादुर जैसे गति उपपत्ति जहाँ उत्तरायण मार्ग से गमन करेगा कार्य ब्रह्म प्राप्त करेगा संसार के अंतर्गत प्राप्त करेगा देशांतर प्राप्ति के अधीन कर्म करे के स्वर्ग प्राप्त करेगा अथवा ब्रह्मलोक को प्राप्त करे देशांतर अन्य देश प्राप्ति के अधीन फल होता है हिरण्य गर्भ पद प्राप्ति प्रा आदि लक्षण हिरण्य गर्भ पद प्राप्ति इंद्र पद प्राप्ति स्वर्ग में देवत्व की प्राप्ति स्वर्ग प्राप्ति ये सब जितने है कर्म फल देशांतर प्राप्ति के अधीन संसार के अंतर्गत ज्ञान फल है अज्ञान के साथ संपूर्ण अनर्थ की निवृत्ति और संसार की निवृत्ति ये तो इसमें कर्म कर्मफल संसार के अंतर्गत स्थिति ज्ञान फल में ज्ञान प्राप्त होने पर देशांतर की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं कर्म होने पर फल प्राप्ति के लिए अन्य देश को जाना पड़ेगा ये कहेंगे आगे अग्नि नये आगे मंत्र में इसमें आएगा अंतिम मंत्र में संबोधन करेंगे शोभन मार्ग उत्तरायण मार्ग से हमको लीजिए ऐसा आगे कहेंगे और महा नारायण उपनिषद वाक्ये विखाएंगे। ओम पूर्ण मिद पूर्णा पूर्णम पूर्णस्य पूर्णश्य पूर्णमादा